शांति शिष शांति ओम ओ हम इस वेद विज्ञान के प्रसंग में वेदोक्त धर्म की चर्चा कर रहे हैं और हमारी चर्चा का जो केंद्र बिंदु है वो यजुर्वेद का एक मंत्र है द्रिते द्रुवह मित्रस्य से माँ चक्षुषा सर्वाणी भूतानी समीक्षंताम मित्र चक्षुषा सर्वाणी भूतानि समीक्षे मित्रस्य चक्षुषा समीक्षा माहे सब प्राणी मुझे मित्र समझें मैं सब प्राणियों को मित्रता के भाव से देखूं हम सब परस्पर एक दूसरे के मित्र हूँ ये संबंध एक और का नहीं है जो बड़े होते हैं उनका काम हमारे ऊपर कृपा करना है दया करना है हम उनके प्रति कोई दया नहीं करते हम उन पर कोई कृपा नहीं करते हम उनका कोई भला करने की योग्यता नहीं रखते कोई सोच नहीं रखते और हम किसी कारण से नहीं भी करते हैं तो उनको करना ही होता है वो बड़े हैं करेंगे और जो गुरुजन हैं आचार्यजन हैं वो भी हमारा संरक्षण करेंगे मार्गदर्शन करेंगे राजा है उसका प्रशासन हमें सुरक्षा तो देता है लेकिन दंड का भय भी रखता है और संबंधों में कहीं आदर का भय है कहीं दंड का भय है लेकिन मित्रता का जो संबंध है इसमें कोई भय नहीं है किसी तरह का भय नहीं है किसी तरह की औपचारिकता नहीं है यहाँ जो सहज एक दूसरे का हित कामना है कल्याण की भावना है एक दूसरे के लिए समर्पण की भावना है एक दूसरे को श्रेष्ठ बस मानना आदर देना ये भावना है तो वो जो संबंध है वो यदि कोई व्यक्ति समाज में अपना लेता है तो निश्चित रूप से वो धार्मिक है क्योंकि धार्मिक व्यक्ति सबके साथ सद्भाव रखता है मित्रता का भाव रखता है हमने योगदर्शन के प्रसंग में एक सूत्र में देखा था कि इस संसार में यदि हम प्रसन्न रहना चाहते हैं तो हमारे को जो अच्छे लोग हैं उनके प्रति मैत्री का भाव रखना होता है जो दुखी हैं उनके लिए करुणा का भाव रखना होता है जो अच्छे लोग हैं उनके साथ प्रसन्नता का भाव रखने की बात कही थी और जो दुष्ट हैं उनके साथ तटस्थता का भाव रखने की कही थी इस मंत्र में कहा है कि मैत्री भाव इतना व्यापक होता है कि वो सभी के साथ होता है वो इसलिए कभी भी जड़ पदार्थों का भी दुरुपयोग नहीं करता हमारे यहां जड़ पदार्थों के दुरुपयोग को हिंसा माना गया है प्रकृति ने जो चीज हमें बनाकर दी है उस हर चीज का हर वस्तु का जीवन है और उसके जीवन का कोई उपयोग है कोई अर्थ है कोई मतलब है जब हम किसी संसार की वस्तुओं को जो बन रही है अपनी इच्छा से तोड़ फोड़ देते हैं बिगाड़ देते हैं तो निश्चित रूप से हम प्रकृति की रचना में व्यवधान पैदा करते हैं उसके निर्माण में क्षति उत्पन्न करते और उससे जो होने वाला लाभ था वो संसार को नहीं मिल पाता इसलिए संस्कृत के शास्त्रों में एक विधान है वो जड़ वस्तुएं या पेड़ पौधों का भी जब उपयोग करते हैं तो उनको दिए जाने वाले कष्ट के लिए क्षमा मांगते हैं और उनको उपयोग में लेने के लिए उनसे प्रार्थना करते कहने को तो यह बात ऐसी हो सकती है कि यह तो बड़ी मूर्खता की बात है आप पहाड़ को नमस्ते करने को तो जड़ मानते हो तो नमस्ते क्यों करते हो जड़ मानते हो तो वहां दया का क्या भाव होता है तो इसलिए आज जितना पर्यावरण का प्रदूषण है वो केवल इस कारण है कि हमारा पदार्थों से मैत्री का भाव नहीं है जब हम पदार्थों से मैत्री का भाव रखेंगे तो प्रधा उनके साथ क्रूरता का संबंध नहीं होगा स्वार्थ का संबंध नहीं होगा बल्कि उनको बचाने का उनको सुंदर दिखने का अवसर देने का संबंध होगा इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा है कि जो मनुष्य प्रकृति के साथ मैत्री करता है वो प्रकृति का संरक्षण करता है वो उसका इस तरह से उपयोग करता है कि उसकी कोई हानि न हो उसके रचना में कोई बाधा न पहुँचे आज हम कहते तो हैं आजी देखो आजकल बिगड़ गया है तूफान आ गया है भूकंप आ गया है लावा ज्वालामुखी फट गया है बाढ़ आ गई है बहुत गर्मी पड़ गई है लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमने इनकी जो जीवन यात्रा थी उसके अंदर व्यवधान डाले हैं उसमें संकट खड़े किए हैं तो जैसे एक सहज चलते हुए आदमी के काम में आप व्यवधान डालें तो उसको गुस्सा तो आता ही आता है वैसे ही प्रकृति का कोप है यदि इसके काम में इसके रचना के प्रक्रिया में आप व्यवधान डालते हैं तो नियमों के टूटने से अव्यवस्था तो पैदा होनी ही है और उस अव्यवस्था के कारण से जो भी उसकी चपेट में आता है उसकी हानि होगी उसकी उसका प्राण नष्ट हो जाएंगे उसको शरीर की क्षति पहुंचेगी इसलिए शास्त्र ने कहा है कि केवल जीवित पदार्थों से नहीं केवल चेतन पदार्थों से नहीं जड़ पदार्थों के प्रति भी हमारे मन में मित्रता का भाव होना चाहिए मित्रता का भाव आते ही हमारा उनके प्रति संरक्षण का भाव सदुपयोग का भाव सुरक्षा का भाव पैदा हो जाता है। हम जब पौधों के साथ प्रेम का व्यवहार करते हैं तो हम देखेंगे कि पौधे बहुत जल्दी बढ़ते हैं जो माली पौधों के साथ प्रेम का व्यवहार करता है वो उनको समय पर पानी देता है समय पर खाद देता है समय पर उनकी नलाई गुड़ाई करता है और उनको सूर्य के प्रकाश का अवसर देता है और वो बढ़ते हुए और खिलते हुए पौधे हर व्यक्ति को प्रसन्नता प्रदान करते हैं क्योंकि उनकी मित्रता उनका स्नेह प्रसन्नता को देने वाला होता है इसलिए पौधों से मित्रता का भाव उनके संरक्षण का भाव उनके सुरक्षा का भाव उनके जीवन को बचाने का भाव हमारे अंदर होना चाहिए तो उससे समाज को भी लाभ होता है पर्यावरण को भी लाभ होता है प्राणी मात्र के साथ मित्रता का भाव तो बहुत ही सहज बात है संभव बात है आज हम पशुओं की हिंसा करते हैं। हम उनको भोजन बनाते हैं। वो भोजन तो हमारा है ही लेकिन हर भोजन मुंह में ही नहीं डाला जाता हर भोजन काट कर ही नहीं खाया जाता हर भोजन मांस के रूप में ही नहीं लिया जाता हमारे पास पौधों का जो सहयोग है वो फलों के रूप में है वनस्पति धन धान्य का अनाज के रूप में है पशु पक्षियों का जो लाभ है वो उनके गुणों और उनकी योग्यता से हमें मिलता है कुत्ता भी हमारे लिए बना है लेकिन खाने के लिए नहीं बना वो हमारा साथी है हमारे लिए सुरक्षा का काम करता है सहयोग का काम करता है वो मनुष्य के साथ मित्रता का भाव रखता है और मनुष्य भी उसके साथ मित्रता का भाव रखता है जब मनुष्य उससे मित्रता करता है तो वो भी अपना सामर्थ्य अपने मित्र के बचाव में सम्मान में प्रेम में देता जब एक प्राणी ऐसा है तो बाकी प्राणी भी ऐसा ही करते प्रेम करने वाले लोग शेर से भी प्रेम करते उनके साथ सोते हैं उनके साथ खेलते हैं उनके साथ टहलते हैं तो हम ये समझते हैं कि ये प्राणी क्रूर हैं खराब हैं ये सदा मारने के लायक ही हैं हिंसा भी एक हमारी प्रवृत्ति है उसका भी कुछ उपयोग अवश्य है लेकिन दया या हिंसा दोनों प्रवृत्तियां साथ हैं इसका मतलब दया भी करने की चीज है और हिंसा भी करने की चीज है हिंसा कब और दया कब जब हम किसी को बचाना चाहते हैं तब हम दया भी कर सकते हैं और परिस्थिति में हिंसा भी कर सकते हैं दोनों का उद्देश्य बचाना ही होगा जब हम किसी बालक को किसी व्यक्ति को किसी प्राणी को दूसरे प्राणी के आक्रमण से बचाते हैं भले ही हम एक की हिंसा करते हैं पर हम एक पर दया करते हैं हमारे पास किस पर दया करना है कौन अधिक पीड़ित है कौन अधिक असुरक्षित है हमें उसकी चिंता करनी है हम आज वनों में प्राणियों के संरक्षण पर जोर दे रहे हैं वो तभी संभव है जब हमारे अंदर उनके प्रति मैत्री भाव हो यदि हमारे अंदर लोभ होगा लालच होगा तो आज बहुत सारी प्रजातियां इसलिए लुप्त हो गई कि आपने मारते मारते मारते आखिरी को भी मार दिया इसलिए जो व्यक्ति मांसाहारी हैं वो निश्चित रूप से मित्र नहीं होते वो प्राणियों के साथ मित्रता करते नहीं है क्योंकि मित्र करके हिंसा करना संभव नहीं होता कोई मित्र करके भी हिंसा करता है तो ये मित्रता के प्रति द्रोह है मित्रता के प्रति घात है जब आदमी मित्रता करता है तो मित्रता में संरक्षण होता है उसकी रक्षा होती है उसकी वृद्धि होती है उसका हित तो होता है इसलिए धर्म में दो बातें बड़ी विशेष हैं और इसलिए वो बातें मैत्री में भी हैं। इसमें हिंसा से बचने का भी होता है और कमजोर पर दया करने का भी होता है जो मित्र है उसके अंदर दया का भाव और हिंसा के विरोध का भाव अवश्य होगा हम इस मित्रता के माध्यम से संरक्षण करते हैं केवल मनुष्य का नहीं मनुष्यता का नहीं प्राणी मात्र का और पौधों का और वस्तुओं का भी इसलिए यहां कहा गया है कि सबकी मेरे प्रति दृष्टि जो हो वो मैत्रीपूर्ण हो सब लोग मुझे मित्र समझें और मैं भी सबको मित्र समझूं धर्म में दो बातें बहुत आवश्यक मानी गई हैं एक दया हिंसा का न होना और अपने ऊपर संयम मोटी भाषा में आप इसे ब्रह्मचर्य कह सकते हैं अर्थात जो व्यक्ति अपने ऊपर संयम रख सकता है वही दयालु भी हो सकता है व्यक्ति एक अच्छे खेलते कूदते पशु पक्षी को मारकर खा लेना चाहता है क्यों क्योंकि उसके अंदर न तो अपनी जीववा पर संयम है और न उसके मन में दया है जो व्यक्ति हिंसक है हिंसा करने में विश्वास करता है स्वार्थ के लिए हिंसा करता है वो कभी भी दयालु नहीं हो सकता उसके अंदर दया नहीं हो सकती तो उस दया के लिए हम जब देखते हैं तो हमको मिल, लिखा मिलता है दया धर्म का मूल अर्थात जहां दया है वहाँ निश्चित रूप से धर्म है धर्म को पालन करने के लिए दया का होना हमारे मन में बहुत आवश्यक है जब जब मनुष्य दयालु होता है तब तब वो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी पढ़ उसको बचाना चाहता है उसको संभालना चाहता है और उसके लिए वो कष्ट भी उठा सकता है अपने ऊपर नियंत्रण भी रख सकता है अपनी आवश्यकताओं इच्छाओं को कम भी कर सकता है दूर भी कर सकता है इसलिए धर्म के चर्चा में जब हम मित्रता की बात करते हैं मैत्री की बात करते हैं कोई भी मनुष्य किसी मित्र के बिना अपने को सुरक्षित नहीं रख सकता सहज नहीं रख सकता जीवित नहीं रह सकता मित्र उसकी हर परिस्थितियों में सहयोग करते हैं इसलिए वेद मंत्र में मित्रता को धर्म का अंग कहा गया है और उसमें ये कल्पना की गई है कि संसार में जितने भी प्राणी हैं जितने भी भूत हैं वो सब मेरे प्रति मित्रता का भाव रखें और मैं भी सबके साथ मित्रता की ही दृष्टि रखूं। जब किसी को मैं देखूं, किसी के साथ रहूं, तो मेरे मन में उनके प्रति मैत्री का भाव जागे इसलिए बहुत ही व्यापक दृष्टि इस मंत्र में दी गई है मित्र से चक्षुषा सर्वाणी भूतानि समीक्षे हे भगवान मुझे ऐसा बनाना इतना समर्थ इतना योग्य बनाना कि मैं प्राणी मात्र को मैं संसार की वस्तुओं के प्रति भी ऐसी दृष्टि रखूं जो मित्रता की और इसलिए संसार केवल एक ओर से मैत्री भाव नहीं होता और संबंध एक ओर से होते हैं लेकिन मित्रता का संबंध दोनों ओर से होता है दोनों ही एक दूसरे का हित चाहते हैं दोनों ही एक दूसरे का सम्मान करते हैं दोनों ही एक दूसरे की उन्नति करते हैं इसलिए मित्रता को धर्म का भाग स्वीकार किया है ओ tere va shanti shama shanti leji o shanti shanti sha